ठाकुर जी जब जब प्रिया जी को देखते हैं जब जब प्रिया जी सन्मुख आती हैं, ठाकुर जी क्या गाते हैं सब मेरे संग गयों तुम मुख चंद्र ना, तुम मुख चंद्र चको ने हे प्रिया जी आपको मुखमंडल चंद्र है और मेरे नेत्र आपके या चंद्र के चकोर है ऐसो प्रेम संसार में नए न सके पंडित बाबा मेरे सामने आए बैठ हमारो प्रेम कैसो कि जितनी बार पलक झपकेगी उतनी बार प्रेमी घटे तो स्वरूप घट तो जाएगा वाह को प्रभाव घट तो जाएगा वाको को आकर्षण घट तो जाएगा लेकिन श्री प्रिया प्रियतम को प्रेम कैसो जितनी बार पलक झपक रहे हैं उतनी बार और आकर्षित होते जा रहे हैं तुम मुख चंद्र चपोर ने नुमुख चपोने अति आरत अनुरागी लंपट अति आरत अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहू लगे ना अर बरात मिलवे कौन दिन अर बरात मिलवे कौन सुन मिले रहत मानो कबू मिले ना मिले रहत रहते मिले ना ठाकुर जी बैठे हैं। सब सखिया घेर करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं और अभी अभी अब ऐसा है कि जैसे जल विहार करके आए तो श्री प्रिया जी की सहचरी प्रिया जी को कुंज में ले जाएंगी ठाकुर जी की सहचरी ठाकुर जी को कुंज में ले जाएं अब श्रृंगार में एक परिवर्तन करेंगे पत्रावली ने एक बदल देंगी केश नैक बदलेंगी मुकुट नेक थोड़ा दूसरो पहनामेंगी वस्त्र नक बदलेंगी कितनी देर दस मिनट बाद दूसरो को ही लीला विहार करना है वाक्य लिए थोड़ा ने एक श्रृंगार बदले ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं तो श्रृंगार करते करते ठाकुर जी रोन लगे सब सखियां बोली आप रो क्यों रहे हो बोले मेरे मन में ऐसी आई कि श्री प्रिया जी मौसम मिलवे आई होंगी लेकिन आप सब घेर के खड़ी हो तो प्रिया जी ने मन में सोची होगी ये सबरी नई नवेली गोपी सबरी कन्हैया को घेर के खड़ी हैं अब मेरी कहा आवश्यकता कहीं वो लौट के तो नहीं चली गई और या भावसो ठाकुर जी रोन लगे तो सब सखिया बोली अभि अभि तुम तो मिलके आए हो इतनी जल्दी विरह कैसे है रो है अरबरात मिल कौन इस दिन अरबरात मिलवे कौन इस दिन मिले रहत रहान मिले ना मिले रहत मानो कब मिले ना अरे परदेश गयो प्रियतम वर्षों बाद लौट करके आयो तो जा भावसो प्रियतमा व आलिंगन करे ऐसो आलिंगन ऐसो प्रेम ऐसो परस्पर मिलन ठाकुर जी हर क्षण प्रिया जी से करें एक पग धरवे के बाद ठाकुर जी ऐसे भाव में भर के प्रिया जी को देखें जैसे कब से नहीं देखो भगवत रसिक रसिक की बातें भगवत रसिक रसिक भगवत रसिक रसिक की बातें ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ बैठ करके इस चर्चा के विषय में भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवत रसिक रसिक की बातें भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना रसिक बिना। हर कोई के समझ में आवे बारो विषय नहीं है श्री प्रिया प्रिय तुमको कुंज की लीला समझ में आ जाएगी पर निकुंज की लीला समझ में आ जाए तो ही समझ लियो कि प्रिया जी आपको देख रही हैं तब तो ही समझ में आ रहे हो और एक बात बताऊं मैं समझाए दूं और आप समझ गए तो समझियो कछु और सुनोग हो को, प्रेम नहीं को ना मैं समझा पाए और ना आप समझ पाए समझो वही प्रेम है एक, एक गांठ लग गई और वो गांठ लगी ही रही वह कुछ सुरझा नहीं पाए वही प्रेम है जो सूरज जाए वो प्रेम कैसा ऐसे श्री प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन तुम तुम मुख चंद्र चकोर चोरे ठाकुर जी को इतना प्रेम जो प्रिया जी सो है वाके पीछे कारण सौंदर्य तो है ही लेकिन कई बार सौंदर्य के प्रति जो प्रेम होता है वो कुछ समय बाद घट जाता है लेकिन स्वभाव के प्रति जो आपकी प्रीति बनती है वो कभी नहीं घटती